ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय तो भगवत गीता में सब उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए वो सब जीव का हित के लिए भगवान बताए और भगवान कृष्ण जो स्वयं अर्जुन को बताए इस कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हम आज भी यादि यथा रूप श्रवण कहते हैं तो हम अर्जुन जैसे लाभ मिले श्री कृष्ण स्वयं से सुने स्वयं सुने से तो हम एक ही लाभ मिल सकते हैं वो कैसे संभव है इसके बारे में हम गीता से दो श्लोक का विचार दो तीन श्लोक का विचार करने से हम इस विषय पर ज्ञान मिल सकते कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि इस ज्ञान में जो मैं अभी तुमको खेतो वो ज्ञान सनातन ही है ऐसे श्री कृष्ण का पहला उपदेश था कि जीव आत्मा सनातन ही है तो ये ज्ञान भी सनातन ही है और वो ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जुन को प्रदान किए हैं वो ज्ञान इन्होंने बहुत बहुत बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत पहले भी विवस्वान् को बताया श्री भगवान उवाच इम विवस्पते योगीत श्री कृष्ण ने कहा कि इस ज्ञान जो योग के बारे में है भगवदगीता है योग शास्त्र रास्त में सात सौ श्लोक में एक अपार ज्ञान का सागर है भगवदगीता और यदि हम एक शब्द पर चर्चा करेंगे यदि हम प्रयास करेंगे पूर्णतया एक शब्द पर कहना तो वो संभव नहीं होगा क्योंकि हर एक शब्द में इतने अर्थ है कि सब अर्थों का पाप प्राप्त करना संभव नहीं है जैसे श्रीमद् भागवत के बारे में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्णचूल्य भागवत विभू प्रति श्लोके प्रति अखड़े नाना अर्थक है चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत कृष्ण तुल्य है अर्थात कृष्ण से अभिन्न ही है जैसे ही कृष्ण वैसे ही श्रीमद् भागवत भी विभु अर्थात महान ही है और सार्वश्रय सबको आश्रय दाता ही है और हर एक श्लोक में और हर एक अक्षर में नाना अर्थ अनेक अनेक असंख्य अर्थ ही है तो भगवद्गीता योग शास्त्र ही है जिसमें जीव भगवान दोनों में क्या संबंध है वो ही मुख्य विषय है पांच विशेष और मुख्य तत्व है भगवद्गीता में ईश्वर जीव काला कर्म और प्रकृति ये सब सबों तो कैसे परस्पर युक्त होते हैं वो ज्ञान श्रीमद भगवद गीता में है तो इस योग ज्ञान भगवान कहते हैं कि एवं विवस्पते योगम प्रोक्तवा में इस योग शास्त्र को खो विवस्वान का मतलब वर्तमान सूर्य सूर्यदेव आवस्वान्न विवस्वान वे विवस्वान मनो को बता मनो इनकी पुत्र को कौ बथ एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजश विदु तो इस प्रकार परंपरा में से इस ज्ञान आया है तो इस प्रकार हमें गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहिए परंपरा में से ऐसे कोई भी गीता का पाठ कर सकते और जो संस्कृत ज्ञानी है जो संस्कृत जानते तो हर एक शब्द पर अलग अलग अर्थ समझ सकते परंतु परंपरा में से इस भगवत गीता ज्ञान प्राप्त होने चाहिए अर्थात जैसे ही श्री कृष्ण विवस्वान को बोले जैसे मनु को बताए जैसे विवस्व मनु इकू को बताए उस पर का हमें गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए तो श्री कृष्ण जो विवस्वान को बोले वो ही ज्ञान कुछ परिवर्तन नहीं करके वो ही ज्ञान विवस्वान मनु को बताए और मनु उसी प्रकार यथारूप इक्श्वाकू को बताए तो यथारूप का मतलब जो हम मिलते हैं वो हम दूसरों को कहते हैं उसमें कुछ काल्पना डालना नहीं है कुछ अपना मत नहीं है और कुछ खटना भी नहीं सब कुछ बताना चाहिए इव परम्परा प्राप्त इवंग राजा विद सकाल हम आता योग नष्ट परम तरतु महान काल में कुछ लोग जो इस भगवत गीता ज्ञान प्राप्त किया है उसमें कुछ कल्पना अपना मत उसमें डाला इसलिए धीरे धीरे गीता का वास्तविक अर्थ तो उस समय जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताए गीता का वास्तविक अर्थ इस पृथ्वी में उपस्थित नहीं था और इसलिए भगवान कृष्ण सऐवाय माया थे जोग पुरातन भक्तो में सखा छ थी रहस्यम ही था दूतम इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि वो ज्ञान जो था तो अलग अलग अपंडित आयोगी कृत्रिम कहते हुई शिष्यों वो गीता ज्ञान लेके उसको बदल के गीता का वास्तविक अर्थ नष्ट होगा तो इसलिए ही मैं आज तुमको अर्जुन को वो ज्ञान वास्तविक रूप में कहता हूं <coughs> तो इस ज्ञान तो नष्ट कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि जो सच है तो सदाई बच्चे सच होते परंतु जब कोई भी इस ज्ञान लेके अपना मत उसमें डालता है या उससे कुछ करते है और अलग ढंग से ही कहते है तो वो ज्ञान जो है तो अलग रूप से प्रकट होते मतलब वो वास्तविक ज्ञान नहीं होते जैसे कोई बोलता है कि वन प्लस वन तो वो सही है यदि कोई बोलते वन प्लस वन इक्वल्स वन पॉइंट नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन वो सही नहीं है लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती है और धीरे धीरे दूसरे लोग बोलते वन पॉइंट नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन नाइन एट और इस प्रकार वन पॉइंट नाइन और कुछ दिन के कुछ महान काल में वन प्लस वन इक्वल वन तो पूरा गलत हो जाता तो इस प्रकार धीरे धीरे यदि कह वास्तविक ज्ञान में कुछ अपना माटा होता है या उससे कुछ काटते हैं तो धीरे धीरे वो वास्तविक आर्च है तो पूरा नष्ट हो जाते है मानव समाज में यदि सब भारत निवासी एक बचन से जोर से कहते वन प्लस वन ईकूल स्त्री तो सही नहीं होगा वन प्लस वन ईक्तू सही तो आजकल भगव गीता का ज्ञान लेके बहुत से लोग साधु योगी गुरु स्वामी पंडित विद्वान इत्यादि बहुत कुछ कहते हैं लेकिन यदि वो सब जो वे कहते यदि वो भगवत गीता यथारूप नहीं है तो वो गलत होगा तो इसलिए श्री कृष्ण जी को बताया कि वो ज्ञान जो लुप्त हो गया है इस प्रसंग में वो ज्ञान नष्ट हो गया इस प्रसंग में नष्ट का मतलब लुप्त हो गया है मैं तुमको कहता हूं क्यों अर्जुन को क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त है और मित्र है ये परम रहस्य है इस भगवत गीता का ज्ञान इसलिए तो केवल पांडित्य से ना ही या बाघ चातुरी से न गीता ज्ञान समझना संभव ही है समझना है भक्ति से भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति से हम श्री कृष्ण की कृपा मिलती हैं तो इस प्रकार इस गीता ज्ञान प्राप्त होते हैं अर्जुन तो सत शिष्य हम अनेक बार इस शब्द सुनते सदगुरु गुरु तो सदगुरु सद होने चाहिए यदि गुरु आसाथ हो तो गुरु नहीं है फिर भी हम इस शब्द सुनते सदगुरु और हम कभी कभी लोग से सुनते कि मैं सदगुरु सदगुरु के लिए मैं खुज करता हूं तो अर्जुन सत शिष्य थे यदि हम प्रस्तुत हो सत शिष्य होने के लिए तो भगवान की कृपा से हम सदगुरु मिलेंगे और यदि हम धोखाबाजी करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन का नाम है। तो हम एक पक्का धोखा बाजे वाला मिलेंगे गुरु का नाम और उसको हम सदगुरु कहेंगे हे सदगुरु सदगुरु मुझको धोखा दे कोई ऐसे नहीं बोलते लेकिन कितने सारे लोग पूरा प्रसन्न है ऐसे धोखा देने वाले खेत हुई गुरुओं से उनका सब बकवास सुनने से तुम मंत्र ले लो और मुझको कम से कम दस लाख रुपया दे दो और दस दिन में तुम भगवान बन जाएगा तो ऐसे बकवास बनने वाले तो गुरु नहीं है लेकिन कितने सारे शिष्य हो जो आध्यात्मिक जीवन का नाम है ऐसे गुरु के पास जाते लाख रूपये इतने से नहीं लेकिन ऐसे आए, बहुत लोग जो एक आजकल एक बहुत जन जंत से सम्मान सम्मानित व्यक्ति है जो उनका सेमिनार सुनने के लिए कम से कम पांच हजार रुपये ज्यादा लेते हैं। और उसमें क्या है कुछ आध्यात्मिक नहीं है कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब चरित्र बनाना लेकिन उसमें चरित्र बनाना नहीं है तो कैसे दूसरों को धोखा देना वो ही है uh. हाँ के तो की श्री कृष्ण भगवान उसमें कुछ नहीं है गीता लेके वो गीता लेके है वो है बहुत खुश लेकिन की गीता में श्री कृष्ण भगवान है वो हर एक में वो लेके है श्री भगवान उवाचन इस विषय पर कुछ नहीं कहना। तो यदि हम भगवद गीता का ज्ञान से लाभान्वित होने चाहते हैं, तो हमें अर्जुन जैसे सच शिष्य होने चाहिए तो हम कैसे अर्जुन के समान हो सकते हैं? हम अर्जुन जैसे नहीं हो सकते क्योंकि अर्जुन महान भक्त ही है परंतु कम से कम हम अर्जुन जैसे ईमानदार होना चाहिए हमारा मन सरल होना चाहिए सरल का मतलब मूर्ख जैसे नहीं है परंतु हमें एक मन, मन से बहुत युक्ति सृष्टि नहीं करेंगे जो कृष्ण भगवान कहते हैं हमें एक यथारूप ग्रहण करने चाहिए और यही शील प्रभुपाद के परम उपहार है इस आधुनिक युग में सब मानव जाति के लिए कि उन्होंने भगवत गीता ज्ञान यथारूप प्रदान किया है और उन्होंने इनका विशुद्ध चरित्र से सबको देखाया तो कैसे भगवत गीता का ज्ञान रूप अपना जीवन पालन करने चाहिए अर्थात वे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और सबको बाणी खेलने से और स्वयं चरितार्थ करके सबको सिखाया तो कैसे भक्ति करना तो परंपरा में से ही इस ज्ञान प्राप्त होते हैं और हमें सच शिष्य होने चाहिए अर्जुन जैसे सच शिष्य अर्जुन तो केवल हा हा हा हा बोलने वाले नहीं थे कैसे ही गुरु से ज्ञान प्राप्त होते हैं इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिप्रश्न है न सूर्य उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञान है नत्व दर्श न हाथ थारशी के पास चलना चाहिए मूड के पास नहीं है और केवल श्लोक सीखने वाले पंडित के पास नहीं है तथ अर्थात जो सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं उनका चरित्र से फाट है कि वो व्यक्ति ब्रह्म है श्रीमद भागवत में यही शब्द है कौन योग्य है दूसरों को शास्त्र ज्ञान सिखाने के लिए गुरु होने के वो तो ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए अर्थात भौतिक भोग विलासी नहीं है पूरा ब्रह्म ज्ञान में परम ब्रह्म में उनकी चेतना लीन है तो तद्विधि प्रणिपात है प्रणिपात का मतलब षष्ठम प्रणाम दंडवत करना इसका अर्थ है पूरा विनम्र होना चाहिए फरी प्रश्न सेवया और गुरु सेवा वाइष्णव सेवा भी करनी चाहिए और फरी अर्थात वो ज्ञान जो हम सुनते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण से हमें कुछ न चाहिए जिससे वो ज्ञान हम पूर्णतया समझ सकते क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान अध्यात्मिक ज्ञान तो साधारण ज्ञान जैसे नहीं है साधारण ज्ञान हम साधारण बुद्धि से समझते परंतु इस ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हम असाधारण आध्यात्मिक बुद्धि से ग्रहण करते तो वो ज्ञान हम मिलते कैसे वो वो आध्यात्मिक बुद्धि क्या है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले खुद को योग्य पात्र बनाना चाहिए विनम्रता से, सेवा भाव से इत्यादि तो गीता में संक्षेप में सब ज्ञान संकलित है और अन्य शास्त्रों में तो कैसे यथार्थ आदर्श शीर्ष्य होना उसका वर्णन ही है तो फरी प्रश्न तो कही बा गीता में जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं उसके बाद अर्जुन प्रतिवाद कहते हैं कि हे hey कृष्ण आप जो कहते हैं मैं नहीं समझता। तू दोबारा कहो तो कि भगवान कृष्णा विविस्वान को बताए और विविस्वान मानो को बताए नानो को बताए इस बात सुन के अर्जुन तो नहीं समझ नहीं समझ क्योंकि अर्जुन कृष्ण तो सामसी तो विस्व अर्जुन अफरो जन्म फरम जन्म विवस्व कथम एंजाने यद प्रोक्वा कृष्ण आपसे बहुत जेष्ठी है मैं और तुम्हारा जन्म तो करीब एक सौ साल के पहले था और विवेस्वान बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत, बहुत पहले है मानो को बताए मानव ईश्वर को बता तो कैसे मैं समझ सकता कि आप इतने पहले को बताया क्योंकि उस समय तुम नहीं थे कैसे संभव तो देखिए कैसे अर्जुन कहते अर्जुन कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है लगते लेकिन आप ऐसे बोलते है तो होता लेकिन कैसे संभव था कथा में ही विचार कैसे मैं अच्छी तरह समझ सकता आप वैसे बोले मैं नहीं समझ मेरी मेरी बुद्धि के बहार है मेरे विचार के बहा है कैसे वो संभव था तो अर्जुन तो कृष्ण भगवान को नहीं बोले कि आ तुम जो बोलते रहे हो सब तक वासी हो नहीं तुमको चढ़ के मैं सदगुरु ढूंढते हूँ नहीं कथा में था आदमी जान लिया कैसे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अर्जुन समस्त थे कि श्री कृष्ण योग्य गुरु है सदगुरु ही है और सब कुछ जो कृष्णा कहते हैं वो यदि मेरी बुद्धि के अतीत है तो उसका मतलब नहीं है कि वो आशा थी वो झूठ थी, सामान्यतः यदि हम गुरु साधु शास्त्र से ही खुद सुनते है जो हमारी बहुत ही सीमित बुद्धि में हम ग्रहण नहीं कर सकते हम विचार करते तो नहीं हो सकता तो वो हमारा दोष ही है हम सब कुछ हमारी बहुत बुद्धि से माप करना चाहते इस आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि के अतिथि है हमार, हमारी बुद्धि बहुत सीमित ही है हम पूरा विश्व में हमारी स्थिति क्या है हम छुआ जाए सही पीले जाए सही, हम बहुत ही बहुत बहुत बहुत, बहुत चोट है तो अर्जुन इस प्रकार नम्रता से श्री कृष्ण को बताया कि जो आप कहते हैं मैं नहीं समझता, तू कैसे ही समझ सकता सकती मुझको बताएं, तो उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन को फिर बताएं जो इन्होंने पहले बताया गया कि हम केवल एक शौर्य धारण नहीं करते हम अनेक शौर्य एक से दूसरे दूसरे तेईस तीसरे अनादि काल से हम अलग अलग शूर्य धारण करते हैं भगवान अर्जुन को बताए बहुनी मे भी वे वे तपर। हे हे और में भी अथी थानी जनमानी छा बचा था नंग थे अर्जुन था कि तुम और मैं और वास्तव में सब तो बहुत जानना लिया है तुम और मेरे में यही अंतर है कि मुझे स्मृति है ये सब जानों के कारण तुम्हारे नहीं तो इसका अर्थ क्या है श्री कृष्ण एक जीव है हम जैसे जिनमें पूर्व जन्म की स्मृति वो ही विशेष सिद्धि है नहीं है श्री कृष्ण और भी बताए अजो भी सन अव्य आत्मा भूतानीश्वरों की सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठा या संभव में आत्मा कि मैं अजा हूं अर्थात मैं कभी भी जन्म नहीं लेता हूं मैं अव्य आत्मा हूं ये सब संस्कृत शब्द है आप प्रयास कीजिए ये सब शब्द का अर्थ समझना क्योंकि ये सभी शब्द का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आव्य या आत्मा इसका मतलब श्री कृष्ण का शरीर में कभी भी मृत्यु नहीं है कभी भी बुढ़ापा नहीं है कभी भी जानना नहीं होते श्री कृष्ण का तो वो ही विचित्र है इसके बारे में श्री कृष्ण और कुछ भी कहेंगे हा तो हम पुनरापि जाननम पुनरापि मारणम पुनरापि जननी जठ रेसायनम हम बार बार जन्म लेते पूर्व कृत काम फल के अनुसार तो हम जन्म लेते हैं और पहले वो सूर्य जो हम धारण करते हैं वो शिशु का रूप में है चाहे भी मनुष्य के रूप या कुत्ता का रूप या बिल्ली का रूप या पक्षी का रूप पहले शरीर जो हम मिलते बहुत छोटे ही है और धीरे धीरे भौतिक प्रकृति का संचालन के अनुसार वो धेरे धेरे छोटे से शरीर का परिणाम होते है और धीरे धीरे छोटे शरीर तो बड़ा हो जाते है जैसे उसके पहले श्री कृष्ण बोले उसमें तो इस प्रकार हम नया शरीय मिलते नया शरीय छोट है धीरे धीरे बढ़ते है फिर पूरा मनुष्य जीवन में पूरा चुस्त शरीर प्राप्त होते वो चुस्त शरीय धीरे तो धीरे उसका ह्रास होते है फिर वृद्धावस्था होते फिर मृत्यु फिर पुनर्जन्म होते इस प्रकार हम संसार चक्र में परिभ्रमण करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मै अवै अर्थात मैं आ जाऊं जन्म नहीं लेते किसी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, किसी जीव तो कभी भी जन्म नहीं लेते तो सब जीव अजा है अजा का मतलब कभी भी जन्म नहीं लेते लेकिन हम जो इस प्रकृति में भौतिक प्रकृति में आठ आठ तो हम बार बार जन्म लेते, उस लेतेवल भौतिक परिप्रेक्ष्य है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हम कभी भी जन्म नहीं लेते तो श्री कृष्ण बार बार जन्म लेते हैं परंतु उनका जन्म हमारे जन्म जैसे नहीं है क्योंकि वे आ, इस भौतिक प्रकृति के बीच में एक प्रकट होते कैसे आत्मा माया, अपनी शक्ति अपनी इच्छा अपनी कृपा से भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हम चुना नहीं करके भौतिक प्रकृति के सख्त नियम के अनुसार हम अलग अलग चर्या प्राप्त करते हैं और वो हमारा जानना है और श्री कृष्ण का जानना इनकी अपनी इच्छा से अपनी दया से होते हैं तो इसके बारे में श्री कृष्ण और भी ते हैं तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता के यदा यदा धर्म से भारत अभ्युथान अधर्म से तदात्मान सृजा्य हम फृत्रणा साधुर विनाश यथ दुष्कृत धर्म युगे संभवामी युगे युगे किस्ल भगव अपनी कृपा से मानव समाज का हित के लिए विशेषकर साधु जन का हित के लिए धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए जब जब धर्म ग्लानी होते हैं तो पहले गया है कि सकालय ने हम हाथ था क्योंकि महान काल से पारंपरिक प्राप्त ज्ञान लुप्त हो जाते इसलिए धर्म नष्ट होते है। या धर्म ग्लानी धर्म तो नष्ट जैसे होते हैं क्योंकि वो सही ज्ञान तो मानव समाज में यदि उपस्थित नहीं है तो धर्म भी उपस्थित नहीं है नहीं होगा आ, तो जब जब ऐसे होते हैं जब जब भगवान स्वयं आते हैं इस ज्ञान बताने के लिए और, और केवल ज्ञान कहन नहीं वे मानव समाज में ऐसी व्यवस्था कहते हैं जिससे धर्म पुना, स्थापित होते और वो कुरुक्षेत्र में वो युद्ध जो होने वाला था वो भी श्री कृष्ण की व्यवस्था धर्म स्थापन करने के लिए तो यदा यदा धर्म से प्लाभूत भारत अभ्यूतान अद कैसे धर्म स्थापन होते हैं साधु जन का उदाह करने से और दुष्ट दुष्टों का संहार करने से भगवान कृष्ण युग युग में प्रकट होते हैं। परंतु का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है इसलिए श्री कृष्ण और भी कहते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सब गीता में सब उपदेश जो है महत्वपूर्ण ही है तो और भी कहते हैं श्री कृष्ण जन्म कर्म चमे देवी एवं यो वे तत्व त्यवादे हम पुनर्जन्मन ना थी मामी थी सोना तो भगवत गीता है योग शास्त्र योग का मतलब योग हो तो योग योग का मतलब क्या हम अभी अयोग थे हम भगवान से भिन्न जैसे हैं हम जो जीव है ममाय वांश हो जीवलोक जीव भूत सनातना हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ क्योंकि हम कृष्ण का अंश है परंतु हम अभी माया से मोहित है और इसलिए हम अयुक्त जैसे चलते हैं और उसका फल क्या है पूनारापी जाना हम फूनारापी मारना तो इसलिए हम मुक्त हमें मुक्त होना चाहिए मुक्त का मतलब युक्त युक्त कृष्ण के साथ वो ही परम योग ही है तो ये सब विषय कर्म ज्ञान योग भक्ति तो सबका विचार है भगवदगीता में तो कैसे मुक्ति प्राप्त होती है तो उससे युक्ति अथवा योग होने चाहिए श्री कृष्ण के साथ और कैसे वो मुक्ति युक्ति होती है तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग योगे अंग प्रयास कहते युक्त होना तो सबसे असन उपाय और श्रेष्ठ उपाय इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगी थी तत्वत त्यवादे पुनर्जन्म नई थी माति जो व्यक्ति तत्वतः अच्छी तरह समझते कि मेरे जन्म और कारण दिव्या ही है वो व्यक्ति केवल उसी तत्व पर तत्वत पूर्णतया समझने से मुक्त होते पुनर्जन्म नहीं लेते वो किस्प का मुक्त होते तो सामान्यतः मुक्ति शब्द से लोग समझते ब्रह्मलीन होना ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना परंतु गीता जो सर्वोच्च ज्ञान है श्री भगवान उपाच भगवान जो सबसे बड़ा पंडित है जो योगेश्वर है सबसे बड़े योगी है तो उनका विचार उनका विचार जो परम सत्य ही है उनका विचार में मुक्त होना का मतलब श्री कृष्ण के पास जाना श्री कृष्ण में लीन जाना नहीं या ज्योति में लीन जाना नहीं कृष्ण के पास जाना है तो इस प्रकार भगवत गीता में सब प्र सब प्रकार का ज्ञान है सब प्रकार का ज्ञान जो हमें प्राप्त होना चाहिए और सब कुछ जो जिससे हमारा सनातन कल्याण नहीं होते तो वो तो ज्ञान है परंतु वो तो सही ज्ञान नहीं जैसे आज का कंपटीशन में अलग अलग प्रश्न होते तो शायद एक प्रसिद्ध क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज क्या था और किसी राष्ट्र का राजधानी का क्या नाम है तो यही सब व्यवहारिक ज्ञान है इस भौतिक संसार के बारे में लेकिन वो तो सच ज्ञान नहीं है सच ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे वो ज्ञान गीता में है इसलिए भगव गीता का ज्ञान वो सच ज्ञान ही है पूर्ण ज्ञान है वो ज्ञान ही है वो ही ज्ञान है और सब कुछ तो ज्ञान का नाम सही चौथे परंतु वास्तव में तो ज्ञान नहीं है जैसे ज्ञान है सच है कि भारत देश का राजधानी है नया दिल्ली तो वो सही है लेकिन आ, हजार साल के पहले वो सही नहीं था क्योंकि भारत जैसे आज भारत देश संगठित है तो हजार साल के पहले नहीं था और हजार साल के बाद क्या होगा मालूम नहीं लगते तो हजार साल के बाद भारत जैसे आज मानचित्र में हम देखते हैं भारत ऐसे है तो हजार साल के बाद नहीं होगा और देश तो नहीं रहेगा क्योंकि पूरी पृथ्वी इस भूमंडल तो नहीं रहेगा भूतवा भूतवा प्रलियत है सब कुछ का प्रलाय होता इसलिए आई सक है नया भारत का राजधानी है वो आज वो सही है लेकिन कल होगा कि नहीं वो निश्चित तो नहीं है निश्चित है कि एक दिन आएगा जिसमें भारत का राजधानी है नयाद्यालय तो वो सही नहीं हो इसलिए वो ज्ञान अपूर्ण है और इस प्रकार सब भौतिक ज्ञान अपूर्ण काल से सीमित है पूर्ण ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान जो हम भगवदगीता में होते हैं सब ज्ञान जो भगवद गीता में है, है वो तो आध्यात्मिक नहीं है कुछ है जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेशी है या आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण है या समर्थन ही है जैसे भगवदगीता में वाणाश्रम धारण के बारे में कुछ मंतव्य ही है तो वो भौतिक संसार के बारे में है परंतु वो वाणाश्रम धर्म वो वीति जो है वो भगवान कृष्ण की सृष्टि है जिससे मानव समाज में सभ्यता से लोग रह सकते हैं और स्थिति उस जो उससे वर्णाश्रम धाम पालन करने से उस स्थिति जो श्रेष्ठ होते हैं वो अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए चातुर्वाण्यंग माया श्रृष्टम गुणकर्म विभाग शाह एक चातुर्वर्ण वो मेरी सृष्टि श्री कृष्ण कहते है गुणा कारण गुण कारण के अनुसार इस श्लोक में श्री कृष्ण जानना के अनुसार नहीं कहते तो वो भौतिक ज्ञान है परंतु वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हम कुछ मार्गदर्शन मिलते तो कैसे इस भौतिक संसार में रहना जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता और जैसे ही सब ज्ञान जो भगवत गीता में है वर्णाश्रम पद्धति के बारे में अन्य शास्त्रों में और विस्तार रूप में वर्णन होते हैं तो मैं मुक्ति के बारे में अभी कुछ बोला था और आध्यात्मिक जीवन क्या है मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास वो सामान्य था लोग इस प्रकार समझते कि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति तो वो सही है लेकिन पूरा तो नहीं है मोक्ष तो आध्यात्मिक मार्ग का चरम स्तर नहीं है परंतु कि हमें इस भौतिक संसार का बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए ऐसे विचार तो आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश ही है तो क्यों हम उत्साह होंगे आध्यात्मिक जीवन पालन करना ये सब भागवत गीता ज्ञान का क्या आवश्यकता है संसार में बहुत कुछ है हमारा भोगने के लिए बहुत कुछ सुंदर वस्तु है हमको देखने के लिए और म्यूजिक भी है जिससे हम सुख मिलते हैं और तमाशा भी देखने हैं जिससे हम सुख मिलते हैं और सुंदरी रामनी से हम यून जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों हम मुक्ति के लिए ही प्रयास करेंगे तो इसके बारे में दो शब्द में भगवान श्री कृष्णा इस पूरा भौतिक संसार की स्थिति के बारे में बता दुखा लम सास बताओ ये भी अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है परन्तु भौतिक संसार के बारे में ये समझने से हम फेरने में आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए दुखालय शाश्वत दो शब्द में श्री कृष्ण तो पूरा भौतिक संसार का वर्णन करते सब इतिहास जो था इतने कितने बड़े बड़े लोग आए हैं गए हैं भारत में कितने बड़े बड़े लोग इस औरंगजेब अकबर और सिकंदर महात्मा गांधी पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस रविन्द्र ठाकुर तो कितने सारे लोग आए हैं और गए हैं यही इतिहास है और भूगोल भी है भारत देश है उसके पास पाकिस्तान है फिर अफगानिस्तान है ईरान है इत्यादि और पूर्व प्रांत में बांग्लादेश है म्यांमार है ऊपर नेपाल है चीन है तो यही भूगोल और साइंस भी है फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो यही सब विषय लेके बच्चे स्कूल में पढ़ते और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होते तो दो शब्द में भगवान कृष्ण सब इतिहास भूगोल साइंस ह्यूमैनिटीज सबका पूरा वर्णन कहते दुख हाल या इस भौतिक संसार संसा ही है तो इसलिए भौतिक संसार के बारे में इतना सीखने का जरूर नहीं है और अशाश्वत कोई यह ज्यादा देर नहीं रहे स्थावरान हिमालय भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थाव अचल वस्तुओं में हिमालय जो प्रतीक है वो कृष्णा की अभिव्यक्ति तो हिमालय जो स्थावर है अचल है तो हिमालय पर्वतों का विनाश भी होगा इस पूरे संसार का विनाश होगा तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार जो हम सामान्यत हमारा भोगन के लिए है ऐसे ही हम विचार करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वो भावना बिल्कुल विपरीत ही है और ऐसे ही समझने से हमें कुछ कल्याण नहीं हो सकते इसलिए भगवान इनकी कृपा से हमको ऐसा बताते हैं है आत्माया इनकी कृपा से वे आते धर्म स्थापन करने के लिए और उच्च धर्म में यही समझना चाहिए कि सब कुछ इस भौतिक संसार में दुग्मय है अस्थायी ही है तो इस ज्ञान देके हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जब तक हम विचार कहते कि इस भौतिक संसार बहुत अच्छा ही है तो हम मार जाएंगे तो उसके बाद कुछ नहीं होगा इसलिए हमें जब तक यहां हो तब तक हमको भोगना पड़ेगा सब कुछ एंजॉय कोका कोला खोला एंजॉय जो सब कुछ जो है एंजॉय करो भोग करो वो नास्तिक चार का दर्शन ऋण्वा घृतमी सुखम जीवस्मी देह से कि आगमनो विचार है कि घी घी घी का, का स्वाद इतना इतना अच्छा है उसमें इतना दम है कि जैसे ही था ऐसे हो खरीद लो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो किसी दोस्त से पैसा लेके विन लेके घी खरीद लो या चोरी करो जैसे ही था सही हो घी खाओ तो चोरी करना विन लेना जिसमें ही वापस देना पैसा का कुछ भी सोचना नहीं है यही सब पाप ही है चार चाड़वा कहते है तो पाप से डरो मत वो सब मूर्खों की बात है मृत्यु ही मृत्यु ही है उसके बाद कुछ नहीं होगा कोई वापस नहीं आते है। कोई वापस आ कोई, कोई वापस नहीं आते तो जो भी करने चाहते है खोड़ो और मेरा सलाह है घी क्यों तो ये नास्तिक दर्शन ही है हम वापस आएंगे और यदि इस जीवन में हम पाप करेंगे तो उसका फल हमें लेंगे और सब तो पाप करते हैं इसलिए दुख हार हम पाप का फल है दुख और पुण्य का फल भी दुख है क्योंकि ये दुख लाई ही है स्वार्ग में इंद्रादी देवताओं भी दुखी है सुखी नहीं है इनके मन में चिंता ही है सब कुछ है इनके पास इंद्रिय सुख भोगने के लिए फिर भी क्योंकि मन में चिंता है कोई सुखी नहीं है तो यदि हम ये दो शब्दों दुखालयम और शाश्वतम समझ सकते तो हम उत्साह होगवदगीता ज्ञान सुनने के लिए नहीं तो हम उत्साह नहीं होगे आप सब उत्साही हैं इसलिए आप सब यहा आए हैं तो इस विचार के अनुसार हमारा जीवन जीतना चाहिए नहीं तो हम जन्म जैसे होंगे द्विपद्ध पशु जैसे होंगे तो दुख हालय शाश्वत इस भौतिक संसा दुखमय है तो सुखमय नहीं नहीं तो सूखी है हम जीभ से सुख मिलते आंखों से अलग अलग सुंदर चीजों देखने से हम सुख मिलते हम कानों में से म्यूजिक सुनने से हम सुख मिलते यही सब इंद्रिय सुख दुख का कारण ही है भगवान कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवत याद्यम तक हम तो कौनते अन्यथे शुभम अथे भूता श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सभी प्रकार का इंद्रिय सुख दुख का कारण ही है इंद्रिय तृप्ति से अतृप्ति होती है उसमें आत्म सुख नहीं है इंद्रिय सुख वो शब्द है इंद्रिय तुप्ति लेकिन वो केवल एक शब्द है क्योंकि इंद्रिय सुख से हम कभी भी पुरक्षित नहीं हो सकते जितने भी इंद्रिय सुख मिलते तो फिर भी हम हृदय में खाली जैसे अनुभव करते क्योंकि वो आत्म सुख नहीं वो नायक सुख है और इंद्रिय सुख से हम इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हम पाप करते इसलिए उस भी वो इंद्रिय सुख प्राप्ति का प्रयास दुख का कारण है इसलिए शु रमत बुद्ध बुद्धिमान लोग उसमें आनंद नहीं लेते नहीं लेते तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए अर्जुन तो पहले मूर्ख जैसे प्रस्ताव किया है न युद्ध इति गोविंद हे गोविंद मैं युद्ध नहीं खुल तो मूर्ख जैसे कृष्ण को बताए तो वो कृष्णा अर्जुन को वास्तविक बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवत गीता बताए तो ये भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने संभव नहीं होगा जब तक हमारी बुद्धि इस प्रकार है कि इंद्रियों के द्वारा मैं सुखी हूंगा जुन का दोष था परोक्ष रूप से अर्जुन का प्रयास था सुखी होना लड़ाई नहीं करना अलग अलग प्रस्ताव किया था परंतु वास्तव में अर्जुन का उद्देश्य था कि लड़ाई नहीं करने से मैं संतुष्ट होंगी मुझे क्या कहना श्री कृष्ण की ये चक्रुसार वो अर्जुन का उद्देश्य नहीं था उससे उसकी बुद्धि तो नष्ट हो गए तो अर्जुन को उनका वास्तविक बुद्धि फिर स्थापन करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान बताए और अंत में अर्जुन स्वीकार किया कि श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने गीता ज्ञान प्राप्त किया है नष्ट मोह स्मृति लत्प्रसादान मचूत स्थितो स्मी गहिष बच्चन अंतर अर्जुन ने कहा कि भगवद गीता का अंत में अन्वय गीता ज्ञान प्राप्त करने से कलि कानों में से नहीं बुद्धि से नहीं हृदय में भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन भगवान कृष्ण को बताया कि वो मोह जिससे मैं आपका वचन पालन करने के लिए तैयार नहीं था वो मोह नष्ट हो गया है और स्मृति अर्थात वो स्मृति की मैं आपका समर्पित सेवक में हूं वो बुद्धि मैं पुनर् लाभ किया हूं कैसे छत प्रसाद आत्मा अच्छूता आपकी कृपा से अचूत इस श्लोक में भगवान कृष्ण को संबोधन करते हैं अर्जुन अचूत अचूत नाम का अर्थ है जो कभी भी मोहित नहीं होते अर्जुन तो जीव है तो मोहित हो सकता अर्जुन साधारण जीव है कृष्ण भगवान ही है और भगवान कृष्णा तो कभी भी भौतिक माया से मोहित नहीं है इसलिए उनका नाम है अचूत अचूत की कृपा से अर्जुन की बुद्धि जो च्युत हो गया तो पुनः स्टॉप इट हो गया प्रसाद चूता न तो हमें भी भगवदगीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन जय पूरा प्रस्तुत होने चाहिए श्री कृष्ण का वचन पालन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्ण